नमस्कार मैं हूं अर्चना चावजी और आप सुन रहे हैं केवल राम जी के ब्लॉग चलते चलते से उनकी एक पोस्ट शीर्षक है कबूतरों को उड़ाने से क्या अक्सर जब किसी समारोह में जाना होता है तो देखता हूं वहां पर शांति के प्रतीक कबूतरों को उड़ाया जाता है और कामना की जाती है कि कबूतरों के उड़ने से शांति संभव हो पाएगी बहुत बार मैंने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि इंसान शांति के लिए कबूतरों को उड़ाता है जबकि वर्तमान वातावरण को निर्मित करने में इंसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अगर कहीं अशांति है तो वो इंसान के जहन में है और वह शांति की तलाश बाहर करता है जबकि बाहरी वातावरण से उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि शांति तुल्यम तपो न अस्थि न संतोषात परम सुखम यानी शांति के बराबर कोई तप नहीं है और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है इससे यह बात समझ में आई कि शांति सबसे बड़ा तप है और संतोष सबसे बड़ा सुख लेकिन किस तरह यह विचार करना आवश्यक है कि शांति सबसे बड़ा तप कैसे है और संतोष सबसे बड़ा सुख भला कैसे जहाँ तक मुझे लगता है शांति और संतोष का एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं वास्तविकता में शांति किसे कहते हैं संतोष क्या है यह हम समझ नहीं पाए मैं हमेशा देखता सोचता हूँ कि इंसान अपनी नियति का निर्धारण खुद करता है वह अपने लिए रास्ते और मंजिलें खुद निर्धारित करता है किसी का कोई प्रत्यक्ष संबंध इन चीज़ों से नहीं होता और उसके हर निर्णय का प्रभाव उसे प्रभावित करता है लेकिन व्यक्ति के जीवन का हर पहलू सिर्फ व्यक्ति के जीवन को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर भी पड़ता है समाज में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि वह समाज की एक इकाई होता है उसके प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव समाज पर पड़ता है इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने हर निर्णय को सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ले इससे एक तो उसे लाभ होगा और दूसरे जो निर्णय उसने लिए हैं उनका लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिलेगा इस तरह से हम जिम्मेवार नागरिक बनते हुए दूसरों के मनों में शांति और सुकून का वातावरण पैदा कर सकते हैं हर व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी तरह का नाता होता है चाहे वह नाता सकारात्मक हो या नकारात्मक दोनों का अपना प्रभाव है जहाँ सकारात्मक प्रभाव हमें किसी के करीब ले जाता है वहीं नकारात्मक प्रभाव हमें किसी व्यक्ति से दूर करता है यह प्रभाव सिर्फ़ व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होता बल्कि इसका प्रभाव व्यापक होता है और कई बार तो यह नकारात्मक प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि हम किसी समुदाय और समाज से वास्तविकता को जाने बगैर नफरत करना शुरू कर देते हैं काफ़ी हद तक हम यह देख भी रहे हैं यहाँ पर जो झगड़े हैं सब हमारी नासमझी के कारण है हमने इंसान को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और न जाने कितनी तरह से कितने भागों में बांटा है और इसी बंटवारे के कारण आज धरती पर बसने वाले प्राणी एक दूसरे से नफरत करते हैं सामाजिक स्तर पर भी हम देखें तो कई भागों में विभाजित हैं एक समुदाय का दूसरे समुदाय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो फिर ऐसे हालात में हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बोते हैं और जिस सुंदर सी धरती पर हम अमन और चैन से रह सकते थे वहां पर हम कभी भी अमन और चैन से नहीं रहे इतिहास इस बात का गवाह है आज जब वैश्वीकरण के दौर की बात की जा रही है विश्व को एक गाँव माना जा रहा है लेकिन यह बात सिर्फ कहने तक ही सीमित है वास्तविकता इससे कोसों दूर है आज हर तरफ त्राही त्राही है जितना हमने भौतिक और तकनीकी विकास किया है उसके कारण हमारे पास साधन तो जरूर बढ़े हैं हम भौतिक रूप से सशक्त जरूर हुए हैं लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से हम कमजोर हुए हैं किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है सब अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं आए दिन हम जो कुछ भी देखते हैं क्या किसी गांव में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त की जा सकती है नहीं गांव तो वह होता है जहां मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह का संबंध होता है लेकिन जो वातावरण आज निर्मित हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेवार है किसी शेर ने तो नहीं कहा कि तुम बट जाओ अलग अलग जातों मजहबों धर्मों समुदायों और ना जाने कितने रूपों में और फिर करो एक दूसरे का कत्ल और फैला दो इस सुंदर सी धरती पर अशांति तब मैं तुम्हें कबूतर दूंगा शांति का पैगाम देने के लिए क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं और इंसान को शांति के लिए यह सहायता मेरी तरफ से हा, हा हा हा शायद ऐसा नहीं है आज जिस तरह हम शस्त्रों का विकास कर रहे हैं क्या वह शांति के सूचक हैं नहीं आज किसी देश और वहां के लोगों की उत्कृष्टता का पैमाना ही बदल गया है हम अगर किसी देश का मूल्यांकन करते हैं तो सिर्फ भौतिक रूप से क्या कभी कोई सर्वेक्षण आया कि इस देश के लोगों में इतनी मानवता और प्रेम की भावनाएँ हैं यहाँ पर इतने मानवीय गुणों को तरजीह दी जाती है और भी कई मानवीय पहलू हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है और फिर उन्हें अपनाया जा सकता है लेकिन हम इन सारे प्रयासों से पीछे हटते जा रहे हैं और वास्तविकता को नज़रअंदाज करते हुए आभासी बनते जा रहे हैं और इसीलिए हम शांति की तलाश भी कबूतरों द्वारा कर रहे हैं लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा आओ ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हूँ जहाँ पर हर तरफ सुकून और चैन हो अमन हो प्यार हो भाईचारा हो किसी तरह की कोई दीवार ना हो सब एक दूसरे से मिल सकें बिना किसी भेदभाव के धरती सबकी है यहाँ कोई सीमा ना हो सब रह पाए खुशी से इस सांसों के सफ़र में साथ साथ और सिर्फ हाथ से हाथ ही न मिलें बल्कि दिल से दिल भी मिलने चाहिए तो शांति संभव हो पाएगी फिर तो इस जीवन को जीने का आनंद ही अलग होगा और जब हम इस संसार से रुखसत होंगे तो हमें अपने किसी कर्म पर कोई पछतावा नहीं होगा बस शांति के लिए प्रयास करना है तो अपने मन में उठने वाले हर उस नकारात्मक भाव को समाप्त करना है जो मानवता के लिए सुखदायी नहीं और तप और त्याग की भावनाएं दिलों में लिए हुए अपने सफर को तय करना है शांति स्वतः ही आएगी उसके लिए किसी आभासी कार्य की जरूरत नहीं बल्कि वास्तविक प्रयास की आवश्यकता है और फिर यह कायनात यह खुदा का कुनबा, जो बहुत सुंदर है इसमें बसने वाला हर इंसान खुदा का रूप है इन्हीं भावनाओं को दिल में बसाए हुए हम इस सृष्टि के कण कण में खुदा को देख सकेंगे महसूस कर सकेंगे अगर शांत रहेंगे तो